श्री श्रीमद्भागवत महापुराण अष्टम स्कंध अथाष्टमोध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना श्री सुखवाच पीते करे विषाक से मरदान वा ममंथोतरसा सिंधु ततो तथोत श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विस्पी लिया तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई वे फिर नए उत्साह से समुद्र मतने लगे तब समुद्र से काम धेनु प्रकट हुईत्री जागृहुर्दि यज्ञ देवयान से मेध्याप वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने विषय ग्रहण किया सत उच्च श्रभा चंद्रपांडुरह। तस्मिन बलि तस्वीन बलि स्प्रे ने उसके बाद उच्चय श्रमा नाम का घोड़ा निकला वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की इंद्र ने उसे नहीं चाह क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था तथ एरावतो नाम वारणेन्द्रो विगत दंत चतुर्भेता दरण भगवतो महिम तदनंतर एरावत नाम का श्रेष्ठ भाथ निकला उसके बड़े बड़े चार धात थे जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को भी मात करते थे अद्भुत अद्भुतरत्न पद्मरागो महोदधे तस्म हरि स्वेहाम चक्रे वक्तोल मणौ सत्पश्चात कौशु नामक पद्मराग मणि समुद्र से निकली उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। ततो चाहलो का विभूषण सशुवी यथा भवान परीक्षित इसके बाद स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो तत सर सोजाता सुभाष रमण्य स्वर्गिणाम बलगो गति लीला बलोकन तत्पश्चात अपसराएं प्रकट हुई वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में हार पहने हुई थी वे अपनी बलोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुँचाने वाली हुई ततचा वीरभूत साक्षा श्री इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई वे भगवान की नित्य शक्ति है उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी तस् चक्रोस्व सुर मानवादार्य वजो वर्ण अहिमा क्षिप्त चेत उसके सौन्दर्य औदार्य यौवन रूप रंग और महिमा से सबका चित्त खींच गया देवता असुर मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए तस्या आसनमानेंद्रो महदुत मूर्तिम्य शरीर श्रेष्ठा हेम कुंभ जलम स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया आ चनिका भूमि राहर सकल औषधे गाव पंच पवित्राणी बसंतों मधुमाधवऊ पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी गवों ने पंच गव्य और वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए ऋष कल्पया चक्रोह अभिषेक कम यथा विधि जगुरभद्राणी गंधर्वा नुर्जगुह इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधिपूर्वक उनका अभिषेक सम्पन्न किया गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी नर्तकियाँ नाच नाच गाने लगी मेघा मृदंग प्रणव मृजानक गोमुखान गो शंखे तुमने सुनान बादल सदै होकर मृदंग डमरु ढोल नगारे, नरसिंह शंख वेणु और भीणा बड़े जोर से बजाने लगे तथोभिश्री सुचूरदेवीं श्रिय पद्म कराम सतिम दिग्भा पूर्ण कल सै सुतवा के तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई दिग्जनों ने जल से भरे कलसों से उनको स्थान कराया उस समय ब्राह्मण गण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे समुद्रापीत कौशास समुपात वरुण सृं वयंतिम मधुना समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए वरुण ने ऐसी माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध मधुमये भौरे मतवाले हारम सरस्वती पद्म अजो नागा प्रजापति विश्वकर्मा ने भातिभा के गहने सरस्वती ने मोतियों का हार ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने दो कुंडल समर्पित किए तथा त्रजमे फागृष पाड़िना चचाल वक्तोल कुम सबीरहासम दी सुशोभनम इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्तैन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली माला के आसपास उसके सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनी हो रही थी सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी तन चाते कृषोदरी समरतरम चंदन कुंक मोक्षितम तथो नुपुरघु विसर्पित हे हेमते वसाव उनकी कमर बहुत पतली थी दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पाए जेब से बड़ी मधुर झंकार निकलती थी ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम रही हो विलोक यंते गंधर्भ यक्षा सिद्ध चारण त्रैविष्ट पे वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं वरण करूं परंतु गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें न मिला नोरम तपो य न मनु निर्जय ज्ञानम क्विदर्जित न काम निर्जय तो वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है कि नहीं में ज्ञान तो है परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं है कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके हैं किन्ही में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है धर्म क्वित तत्र न ही द्वितीय गुण संगवर्जित किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं है अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषया शक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं क्वचित चिरायुनिशील मंगलम क्वचित तदप्य वेद महायुष यत्रोभ मंगल कश्चन ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका सील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है में सील मंगल भी है परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं अवश्य ही किन्ही में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं रहे एक भगवान विष्णु उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे नहीं चाहती चाहते ही नहीं सर्वगुणपेतम रवा मुकुंदम निरपेक्षित इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री महालक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना क्योंकि उनमें समस्त निवास करते हैं प्राकृत गुण उनका नहीं कर सकते और अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी अपेक्षा नहीं रखते वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही है इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया माध्यन मधो व्रतवर ऊथ गिरोपुष्टाम तत्सव निधाय निगटे तदुरह स्वधाम जाताम लक्ष्मी जी ने, ने, ने भगवान के गले में वह नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण पूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वृक्ष को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गई तस्या श्री जगतो जनको निवासम जनवासूते प्रजाक साधी साधि जगत पिता भगवान ने जगत जन्य समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षस्थल पर ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया लक्ष्मी जी ने वहां विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की संख तुर्या मृदंगा विद्राणाम पृथूस्वन देवानुना शस्त्री नाम नृत्यताम गायताम अभूत उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे गंधर्व अपसराओं के साथ नाचने गाने लगे इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्याजो विभुमे विथय मंत्रय तनलिंगये पुष्पवर्षि ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे श्रियालोकिता देवा स प्रजापत प्रजा शीलापन्ना देवता प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मीजी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए नीसत्लोलपाजन निरुद्योगागत तृपा यदा चोपेक्षिता लक्ष्म दैत्य परीक्षित इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानों की उपेक्षा कर दी तब वे लोग निर्बल उद्योग रहित निर्लज और लोभी हो गए अथाशित वारुणी देवी कन्या कमलोचना असराज्रह हरे रनु मे मते इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नैनी कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया अथोदे मध्यमा काशपैर अमृता उदतिष्ठन महाराज पुरुष परमाुत तदनंतर महाराज देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से जब और भी समुद्र मंथन किया तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ दीर्घ पी वरदोर्दंड कंबो ग्रीवरुणे क्षण श्यामल तरुण उसकी भुजाएं लंबी एवं मोटी थी उसका गला शंख के उतार समान उतार चढ़ा वाला था और आंखों में लालिमा थी शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला सांवला था गले में बाला अंग अंग सब प्रकार से आभूषणों से सुसज्जित शरीर पर पीताम्बर कानों में चमकीले मड़ियों के कुंडल चौड़ी छाती तरुण अवस्था सिंह के समान पराक्रम अनुपम सौंदर्य चिकने और घुंघराले बाल लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी अमृता पूर्ण कल संभ्रत बलय भूषिता सावय भगवत साखा उसके हाथों में कंगन और अमृत से भरा हुआ कलश था वह साक्षात विष्णु भगवान के अंशांश अवतार थे धन्वंतरे ऋति आयुर्वेदिध्य भाग समालोक्यासुरा सर्वे कलशं चामृतावृतम लिपसत सर्वस्तूलि कल संरसा हरण नियम कलशे मृत इति विषंड का आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ यज्ञभोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर तथा उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी तब उन्होंने शीघ्रता से बलात उस अमृत के कलश को छीन लिया वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाए जब असुर उस अमृत से भरे कलश को छीन ले गए तब देवताओं का मन विशास से भर गया अब वे भगवान की शरण में आए उनके दीन दशा देख कर कल्पतरु भगवान ने कहा देवताओं तुम लोग खेद मत करो मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ मिथम कली रेम ते सचेत अहम पूर्व अहम पूर्व नम ती प्रभो परीक्षित अमृत दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया सभी कहने लगे पहले मैं पेऊंगा पहले मैं तुम नहीं तुम नहीं देवा स्वंभागमर्हंती ये तुल्यात सत्रया गाइवे तस्म ने सनातन स्वाप्र दैत आ जातम जातमसराः दुर्बला प्रबलां राजीत कलशान मुहू उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथ में कर लिया था वे ईर्षावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है उनको भी यज्ञ भाग के समान इसका भाग मिलना ही चाहिए यही सनातन धर्म है हे तस्मिन अंतरे विष्णु सर्वोपाया द्रूपमिर्देश परमाुतम इस प्रकार इधर दैत्यों में तु तू, तू मैं मैं। हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर्श्रोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया प्रेक्षणी योत्पल श्याम सर्वावय सुंदरम समान कर्णाभरणम चुक शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने के ही योग्य था अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे दोनों कान बराबर और कर्ण से सुलोभित थे सुंदर कपोल ऊंची नाशिका और रमड़ी मुख नवजौन तन भारकोदरम बुखामोधानुरक्ताल नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी मुख से निकलती हुई सुगंध के प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उस पर टूटे पड़ते थे जैसे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था मल्लिका सुग्रीवा कंठाभरणम अपने लंबे के पासों में उन्होंने खिले हुए बेले के पुष्पों की माला गुथ रखी थी सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं में बाजूबित थे कांचिया चलत इसके इनके चरणों के नुपुर मधुर ध्वनि से रुंझुन रुंझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके नितंब द्वीप पर शोभा मान कर अपने अनूठी छटा छिटका रही थी सवृस्मित विक्षिप्त प्रो विलासावलोकन दैत्यजूथ पचेत सु काम उद्दीपयन अपनी सलज मुस्कान नाचती हुई तिरछि भवे और विलास भरी चितवं से मोहनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोदीपन करने लगे ये श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रारमसा सीतायां अष्टस्कंधे भगवोध्याय